ज्ञान या यज्ञ का आज अंतिम दिवस में हम लोग छंद के उपनिषद का अंतिम भाग विचार करेंगे जिस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने से जीव अपना स्वरूप को जानता है कहा गया कि विजरो बिमृत्यु विश्वकह इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर लेता है इसको प्राप्त करने के लिए इंद्र और विरोचन ये दोनों गए थे प्रजापति के पास प्रजापति के पास रहने के बाद बत्तीस वर्ष के बाद प्रजापति ने उनको पूछे किस लिए बास कर रहे हैं उन्होंने कहे कि आपने जो बोले थे उस तत्व को हम लोग प्राप्त करने के लिए आए हैं जिसके द्वारा सभी लोक सभी काम ये प्राप्त हो जाएगा अभी प्रजापति उनको बोले यह ऐसा अक्षिणी पुरुषों दृश्य थे दोनों अनुभव किए कि ये जो प्रजापति का उपदेश है यह प्रतिबिंब को ही कहता है क्यों प्रजापति कहे बाद में कि आप जा करके उद शराब जलोपात्रों में देखिए तो जलोपात्रों में जो दिख रहा है वो प्रतिबिंब ही दिख रहा है उसी को मान लिए कि यही वास्तविक वो तत्व है जिसका ज्ञान से बिजरों विमृत्यु विश्व को हो जाएगा सभी लोगों को सभी काम्य पदार्थ का प्राप्त उनको हो जाएगा आगे तस्मादपि तस्माद अदय अदान अश्रद्धान अयजमनम आहुर आसुरो वत असुराण उपनिषद प्रेत शरीर भिषया वसन अलंकारणी संस्कुर्नि अमु लोक जयंत मन जेश्यंत मंत मन इंद्र इंद्र और विरोचन दोनों ही सुने प्रजापति का बात और फिर चल दिए कि यही जो प्रतिबिंब है उसी को आत्मा मान करके विरोचन जा करके अपने जो अनुयाई है वो सबको यही बात बताया कि ये जो शरीर है यही वास्तविक आत्मा है इसका सेवा करिए इसको महत्व दीजिए कहते हैं कि आज भी जो लोग इसी प्रकार की असुरवृत्ति को लेकर के चलते हैं क्या असुरवृत्ति कहते हैं अददानम दान नहीं करने का अश्रद्धा दानम श्रद्धा नहीं करने का अयजमानम याग नहीं करना ये सब सबको असुरवृत्ति कहा जाता है क्यों कहते हैं कि विरोचन आकर के यही बात अपने अनुयायियों को सिखाया अपने जो शरीर है उसी का ही उसी के लिए केवल जीना है बाकी सब जो पदार्थ है वो सब कुछ नहीं है उसमें कोई श्रद्धा इत्यादि का आवश्यक नहीं है कोई परलोक कोई देवता कोई और महान कुछ पदार्थ है, नहीं है ये शरीर ही सब कुछ है इति यह असुरों का उपनिषद उपनिषद अर्थात उन्हीं का ये रहस्य विद्या इसलिए क्या करते हैं कहते हैं जो मर गया जो व्यक्ति उसका शरीरों को भिक्षया भिक्षया अर्थात माल्य इत्यादि सुगंध इत्यादि ये सब से उसको सजाते हुए बसन महार्घ वस्त्र सब और अलंकार ये सब के द्वारा वो शरीरों को संस्कार करते हैं शरीर अभी मर गया मर जाने के बाद भी उसको यह सब पदार्थ से संस्कार करते हैं क्यों संस्कार करते हैं कहते हैं कि एते नहीं अमोम लोकम जैस्यंत तो इस प्रकार के मानते हैं इसी पदार्थों के द्वारा वो आगे लोकों को प्राप्त कर लेगा अर्थात तो जो लोक में यह जाएगा जो मर गया वो उस लोक में यह सब पदार्थों को प्राप्त करेगा अभी उसको जो अंतिम अंतिम, अंतिम अर्थात तो शरीर तो मर गया मतलब जीव मर गया शरीर को छोड़ दिया शरीर मृत ऐसा कहते हैं और उस शरीर में ये सब पदार्थ आधान करते हैं गंधा माल्य इत्यादि उत्तम ये वस्त्र अब अब और बाकी ये सब अलंकार क्यों कहते हैं कि इसी के द्वारा वो परलोकों को प्राप्त कर लेगा अर्थात परलोक में ये सब पदार्थ उसको मिल जाएगा इस प्रकार की ये सोचते हैं ये विवचन का परंपरा हो गया इंद्र किंतु अथ हेन्द्र प्राप्य दे दैवां एक ददर्श यथे खलुय अस्म शरीर साध्वल साध्लृतने सु सुवसन पिष्क पिष्क एवेवाय अस्मिन् अंधे, अंधे अंधो भवति बवती परिभ्रिणे परिभ्रिक्णो अशीर नाशम अनुश नश्यति ना हम अत्र भोग्यं पशा इंद्र आ, अभी इंद, देवताओं के पास वो और गया नहीं नहीं जाकर के रास्ता में विचार करता है गया नहीं अर्थात तो पहुंचा नहीं अभी रास्ता में विचार करता है चित्त थोड़ा शुद्ध होने से ये विचार होता है चित्त जब शुद्ध नहीं होता है जो संस्कार है अगर शब्द उसी अनुसार प्राप्त हुआ तुरंत उसी का संस्कार के अनुसार ही ग्रहण कर लेगा तो, आगे ये बताएंगे प्रजापति जो शब्द कहते हैं वो शब्द को दोनों व्यक्ति अलग अलग क्यों ग्रहण किए बीरोचन ने इसको मान लिया कि यही जो शरीर है यही आत्मा है इसी के प्राप्ति से सब कुछ सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है इंद्र किंतु इस प्रकार की नहीं माना शब्द तो समान सुने क्यों है आगे मंत्र में उसका विचार देते हैं देवताओं के पास पहुंचने से पूर्व ही इंद्र इस विषय में भयं ददर्श भय प्राप्त किया भय हुआ उसका क्या विचार करके कहते हैं यथाएव खलु अयम अस्मिन शरीरे साधु अलंकृते साधु अलंकृतो भवति यह शरीर को जब साधु अलंकार अर्थात अच्छा सा अलंकरीकरण कर देता है जो यह प्रतिबिंब दिखता है वो भी अच्छा अलंकार वाला दिखता है जब यह स्थूल शरीर में अच्छा वसन लगाता है अथवा वस्त्र धारण करता है जब वो जाकर के प्रतिबिंब को दिखता देखता है वो प्रतिबिंब भी सुवस्त्र वाला दिखता है और परिष्कृत परिष्कृत जब स्थूल शरीर को परिष्कार कर लेता है तब तो प्रतिबिंब भी परिष्कार दिखता है परिष्कार अर्थात जो ये है शमश्रू दाढ़ी इत्यादि काट लेना और नख इत्यादि ये सब का छेदन कर लेना शरीर को परिष्कार कर देता है तब तो प्रतिबिंब भी परिष्कार हो जाता है एवं एवं इसी प्रकार की अयम अस्मिन अंधे अंधो बोवती स्थूल शरीर अगर अंध है तो प्रतिबिंब भी अंध श्रावे श्राम श्राम शब्द का अर्थ होता है कि एक चक्षु जिसका नष्ट हो गया उसको श्राम कहते हैं कहते हैं श्राम एक चक्षु नष्ट हो गया दो चक्षु नष्ट हो जाने से अंध कह दिया तो इसलिए श्राम ये भी आधा अंध हो गया तो अंधे अंध ग्रहण हो गया इसलिए श्राम शब्द का अर्थ कर सकते हैं कि जिसका चक्षु नासिका इत्यादि से श्राव हो रहा है बह रहा है इस प्रकार के श्रा श्राम अर्थात तो स्थूल शरीर उसका नासिका चक्षु से अगर बह रहा है कहेंगे जो प्रतिबिंब दिखेगा वो भी उसी प्रकार दिखेगा स्थूल शरीर का कुछ अंश टूट गया हाथ नहीं है तो प्रतिबिंब में भी हस्त का अभाव दिखेगा अश शरीर से नासम अनु ऐसा नश्यति यह जो स्थूल शरीर अगर नाश हो जाएगा तो यह प्रतिबिंब ये भी नाश हो जाएगा अभी इंद्र चिंता करता है तो यह जो प्रतिबिंब है इसमें अभी कोई महत्व बुद्धि कैसे रह जाएगी क्योंकि इसमें ऐसे सब दुर्दशा दिखती है स्थूल शरीर जैसा दिखता है उसी के अनुसार सूक्ष्म शरीर दिखता है छाया शरीर दिखता है जो प्रतिबिंब दिखता है वो तो ऐसे ही दिखता है जैसे स्थूल शरीर और प्रजापति ने कहे कि जो दिखता है चक्षु में चक्षु में छाया दिखता है और यह तो स्थूल शरीर को अनुवर्तन करता है स्थूल शरीर मर जाने भी ये मर जाएगा छाया पुरुष भी मर जाएगा तो जो ये स्वयं छाया पुरुष नाश हो जाता है जिसमें ये विकार होते रहते हैं यह कैसे आत्मा होगा इसको जान करके कैसे कोई बिजर हो विश्व को कैसे हो जाएगा इंद्र यह सोच करके पुनः प्रत्यावर्तन करता है इंद्र ये विचार किया कि जिसको प्रजापति ने कहा तो वो फिर वास्तव आत्मा नहीं हो पाएगा तात्पर्य रहा कि इंद्र का प्रजापति ने जो कहा उसको हम ठीक से नहीं समझ पाया क्योंकि प्रजापति तो मिथ्यावादी नहीं होंगे वो जो कहे कि चक्षु में जो पुरुष दिखता है उसको हम क्या पदार्थ है अभी तक ठीक से ग्रहण नहीं कर पाया किंतु ये छाया पुरुष जो दिखा हमको हमारा चक्षु से जब हम सामने वाला चक्षु में जो पदार्थ देखा अथवा जो उदर में देखा इसको प्रजापति आत्मा शब्द से नहीं कह रहे हैं क्यों इसमें तो ये सब विकार होता है नाश हो जाता है जो विकारी होगा विनाशी होगा वो आत्मा कैसे होगा करके इंद्र पुनः प्रत्यावर्तन करता है सा समित पुनरेयाय तंग प्रजापतिवाच मगवन् यृदय प्रबराजी साधन न किन्न पुनरागमती भगवो अस्मिन् अस्म शरीर साधोलंकृते भवति सुवसने सुवसनः पिष्क पिष्कृत एवं अस्मिन् अंधे अंधो भवति श्रामे श्रा श्रा पिभृक्णे पिभृक्णु परिविक्ष्ण। अस्व शरीर से नशम अणुष नश्यति भोग्यं भोग्यंगशा स ओई इंद्र समित पाणी समित्पाणी समित्पाणी अर्थ श्रद्धा तो पहले से ही था उसका अभी समित पाणी अर्थात पुनः वो तैयार होकर के आता है कि मैं तो आपके चरण में और रहने के लिए फिर तैयार हूँ ब्रह्मचर्य वास करने के लिए वो आ रहे हैं समित पाणी का तात्पर्य वही हो गया कि मैं शिष्य तो न पुनः आपके पास समर्पित तो होता हूँ तंग है प्रजापति रुवाच प्रजापति अभी को कहते मघवन है मगवन, हे इंद्र आप जो शांत हृदय होकर के अर्थात कृतार्थ बुद्धि वाला होकर के जो हमको जानना था हमने जान लिया ये सोच करके प्रापरा अपने यहाँ से प्रकर्षण और ही यहाँ से अब जो चल दिए थे विरोचनों के साथ किमिछन पुनरागम थी पुनः आप क्यों वापस आ गए विरोचना तो नहीं आया दोनों तो समान समझ करके चले गए थे अभी क्यों वापस आए इंद्र जो विचार किया था सब बता दिया कि देखिए गुरुजी स होवाच यथा एवं खलु एयम भवो अस्मिन शरीरे यह शरीर को जब अलंकार से अलंकृत कर देते हैं प्रतिबिंब भी उसी प्रकार की हो जाता है शरीर में जब हम सुवस्त्र धारण करते हैं प्रतिबिंब भी सुवस्त्रवान दिखता है शरीर को जब हम परिष्कार कर देते हैं तो प्रतिबिंब भी परिष्कार दिखता है और जब शरीर अंध होता है प्रतिबिंब अंध दिखता है शरीर स्राम होता है अर्थात तो चक्षु नासिका इत्यादि से जब प्रवाह होता है तब तो ये प्रतिबिंब भी उसी प्रकार दिखता है शरीर का कोई अंग हानि हो गई कहते हैं कि वो प्रतिबिंब भी ऐसा ही दिखता है अश्य एव सर... शरीर से नाशम ये जब शरीर नाश हो गया कहते हैं प्रतिबिंब भी नाश हो जाता है इस पदार्थ को जो कि विकारी भी है और जिसका नाश भी हो जाता है इस पदार्थ का ज्ञान से हमको अर्थात कुछ भोग्य भोग्य अर्थात हमको चित्त संतोष नहीं होता है ऐसे हमको कुछ लाभ नहीं होगा ये छाया पुरुष जो प्रतिबिंब पुरुष हो ये प्रतिबिंब पुरुषों को जान करके हमको कुछ भी लाभ नहीं हुआ प्रजापति ने कहे थे जे इसको जान लेगा विजर्भ भी, भी मृत्यु विश्व को हो जाएगा सर्व लोग सर्व कामों को प्राप्त कर लेगा किंतु ये छाया पुरुषों को जान करके हमको तो हुआ नहीं हम तो यही सोचते हैं ये जो छाया पुरुष है ये तो स्वयं ही विनाशी है स्वयं ही विकारी है इसको जान करके क्या लाभ है इस प्रकार की क्यों हुआ तो कहते हैं कि विद्या ग्रहण सामर्थ्य में प्रतिबंधक इंद्र और विरोचन का समान नहीं रहा प्रजापति तो वाक्य समान कहे किंतु प्रतिबंधक कम अधिक होता है इसलिए शब्द का अर्थ अलग अलग कर लेते हैं देखिए प्रजापति ने कहे थे यह ऐसा अक्षिणी पुरुषो दृश्यते थे विरोचन किसको ग्रहण कर रहा है प्रतिबिंबों को ग्रहण कर रहा है आत्मा तो ये न न शरीर को ग्रहण कर रहा है किस जाके अपना अनुयायी को क्या कहा शरीर को कहा जो सामने का चक्षु में दिखता है अथवा उद शराव में दिखता है वो शरीर दिखता है ना प्रतिबिंब दिखता है प्रतिबिंब दिखता है तो प्रजापति ने शब्द प्रयोग करते हैं कि यो दृश्यते जो दिखता है शरीर वहाँ दिखता नहीं प्रतिबिंब दिखता है तो इंद्र इसी शब्द को लिया कि दृश्य कहने से जो दिखता है उसमें तो ऐसे सब दोष हैं विकार है विनाशी है बीरोचन जिसको मान लिया कहते हैं वो भी तो वही विकारी है विनाशी है किंतु यहाँ दोष दिख हैं कि विरोचन क्यों प्रतिबिंब को नहीं लेकर के शरीर को लिया यही हो गया उसका दोष कहते हैं जब हमारे संस्कार जिस दिशा में प्रबल है शब्द का अर्थ उसी प्रकार से ले लेगा विरोचन को शरीर में बहुत अधिक आसक्ति है शरीर को लेकर भोग करने का उसका अभिप्राय है इसलिए यद्यपि प्रजापति प्रतिबिंब को कह रहे हैं ये शरीर को ले लिया क्योंकि प्रतिबिंब को ले करके विरोचन का भी कोई लाभ नहीं होगा किंतु शरीर को ले करके उसका लाभ होगा उसका जो वासना है वो शरीर से पूर्ति कर सकता है प्रतिबिंब से तो कुछ नहीं कर पाएगा वासना के अनुसार शब्द का अर्थ कैसे हो जाते हैं तो उसमें अधिक दोष है इंद्र में अल्प दोष होने से वो शब्द का अर्थ को विचार करने का समर्थ हुआ जब दोष अधिक होता है तो शब्द वही सुनते हैं किंतु अलग अर्थ निकाल लेते हैं इंद्र विरोचन तो प्रतिबिंब को नहीं लेकर के शरीर को ले लिया लक्षणा कर लिया इंद्र किंतु शक्ति शक्तिवृत्ति से ग्रहण कर रहा है जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब उसमें तो ये सामर्थ्य नहीं वो विकारी है विनाशी है इसी प्रकार के हैं जब धीरे धीरे हमारा चित्त शुद्ध होता है तब हम शब्द का तात्पर्य ये समझने लगते हैं जब कहा जाता है आप ही ब्रह्म हो तो जितना हमारा चित्त अगर बहुत ज़्यादा शरीर के साथ तादात्म्य हो रहा था पदार्थ में अधिक भोग भोग्य बुद्धि है भोग बुद्धि है तब तो वो शरीर को ही मानेगा सभी शरीर में ही महत्व रखेगा जो स्थूल पदार्थ दिखेंगे इसी में ही महत्व रखेगा जो थोड़ा स्थूल शरीर से ऊपर उठा है वह सूक्ष्म शरीर में महत्व रखेगा क्या विचार है इनका क्या विचारधारा है तो क्या जीवन है तो उद्देश्य क्या है शब्द तो कुछ सुने ये शब्द कुछ कहे ये शब्द के पीछे उद्देश्य क्या है उसको अधिक चिंता करेगा इसको कहते हैं स्थूलों से उठ करके सूक्ष्म में गया और फिर सूक्ष्म से वो आगे ऊपर उठ पाएगा जितना जितना चित्त शुद्ध होता है वास्तविक हम अपने आपको उतना मानते हैं अगर बहुत ज़्यादा मलिन चित्त है तो अपने आपको को स्थूल शरीर मानता है सामने में जिसको देखेगा सबको स्थूल शरीर ही मानेगा उसी में ही आसक्त होगा जो थोड़ा स्वयं ही स्थूल शरीर से ऊपर उठेगा वो भी सामने वाला का सूक्ष्म शरीर को देखेगा विचारधारा इत्यादि को देखेगा तो सामने में जिस पदार्थ दिखता है वो हमारे ही हम प्रतिबिंब देख रहे हैं अर्थात तो हमारे विचारधारा के अनुसार हमारे स्थिति के अनुसार हम देखते हैं इंद्र थोड़ा शुद्ध है विरोचन बहुत अशुद्ध है इसलिए दोनों में ये भिन्न उनका फल हुआ तात्पर्य है कि जितना जितना चित्त शुद्ध होता है उतना उतना शब्दार्थ ग्रहण होता है एवम एस एव मघवनिटी उचं तो भूय अनुव्याख्यामी सह द्वाशत वर्षाणीती सहरा द्वांशतर्षाण उवाच तस्में होवाच प्रजापति ने कहे कि हे मघवन एवमे एष एव आपने जो बात कहे बिलकुल ठीक ही है एक ते भूय अनुव्याख्यास्यामि एतं एतं कह करके समीपतरवर्ति जो पदार्थ हम पिछले बार कहा था यह ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्य इसी को मैं दोबारा आपको व्याख्यान करूँगा कुछ नूतन पदार्थ नहीं कहना है क्योंकि कहते हैं एतमेव एतम सर्वनाम है पूर्व का परामर्श करता है जो चीज मैं कहा था वही बताऊँगा किंतु आप और बत्तीस वर्ष रहिए तो, उससे क्या होगा कहते हैं कि और जो दोष अभी है जिस दोष के लिए आप सही पदार्थों को ग्रहण नहीं कर पाए भ्रांति से तो आप बच गए किंतु सही पदार्थ को ग्रहण नहीं कर पाए जिस दोष के चलते वो दोष आपका क्षय हो जाएगा जिसके चलते अभी प्रतिबद्ध हुआ है आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं शब्दार्थ वो क्षय हो जाएगा ये जो सेवा करते हैं गुरु के सन्निधि में रहते हैं ये सब दोष क्षय होता है दोष अर्थात ये पाप ये तमस ये रजस ये सब जो क्षय होता है चित्त सात्विक अवस्था में आता है तो फिर सात्विक अवस्था में आने से शब्द अर्थ ये सब का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाशित होने लगता है सर्वद्वार देहेस्म प्रकाशम उपजायते ज्ञान यदा तदा विद्यात् विद्या सत्वितुत सभी इंद्रिय मन ये सब पदार्थों को ठीक ठीक जानेंगे उनका स्वरूप को ग्रहण करेगा अर्थात संस्कार जितना, जितना जितना ये जो विरुद्ध संस्कार क्षीण होगा पदार्थों को ठीक ग्रहण करेगा अगर संस्कार विरुद्ध बहुत अधिक है हमेशा पदार जो सुनेगा जो देखेगा उसको किसी प्रकार की वो परिवर्तित करके थोड़ा और कठोर शब्दों से थोड़ा तोड़ मरोड़ करके वो ग्रहण करेगा उसको संस्कार जब विरुद्ध होता है जब सेवा करते हैं निष्काम होकर के जो ये सब उपासना इत्यादि करते हैं तो चित्त शुद्ध होता है गुरुकुल वास का यही लाभ है कहते तो हैं आप अपने स्थान पर जो लोग बाहर से आए हैं आप अपने स्थान पर रहते हैं और अभी यहाँ आप लोग जो कैलाश में रहते हैं तो यहाँ से जाने के बाद निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हाँ हाँ वो तो है क्यों कहते हैं हो सकता है कि यहाँ से जाने के बाद आप लोग फिर बिल्कुल ऐसा जीवन शायद नहीं जिएंगे जो लोग जिएंगे अच्छा है हम नहीं करें कोई नहीं जिएगा तो इसी प्रकार के जिएंगे तो फिर निश्चित रूप से बहुत शीघ्र अच्छा होगा ये सब स्थान से वास करना साधुओं का संग होना महापुरुषों का प्रत्यक्ष अर्थात शरण प्राप्त होना ये सब बहुत लाभदायक चीज़ है अभी बत्तीस वर्ष इंद्र फिर रह गए रहने के बाद आगे प्रजापति उपदेश करते हैं ऐसा स्वप्ने मह्यमश्चरत आत्मे होवाच एक अमृतम अभयम एत ब्रह्मी सह शांतृदय प्रबब्राज सह अप्य देवान्तद तद यद यद्यपि इद शम अंधंग अन्न सवती यदि श्राम अश्राम नव ऐसो अश दोषेण दूष्यती य ऐसा प्रजापति अभी कहते हैं कि य ऐसा यह कह करके सर्वनाम कहते हैं जैसा कहते हैं कि जो आए हैं उनको बुला दीजिए तो जो आए हैं अर्थात जिसको ये बात कह रहे हैं उनको पता है कौन आए हैं नहीं तो कैसा कह देगा जो आए हैं उनको बुला दीजिए जब यह शब्द वाक्य का आरंभ में व्यवहार किया जाता है अर्थात यह ज्ञात पदार्थ का परामर्श करता है। किसका यहाँ परामर्श करेगा कहते हैं जो प्रथमे प्रजापति कहे थे अक्षिणी पुरुष अभी प्रजापति कहते हैं कि जो अक्षिणी पुरुष के बारे में हमने बोला था वही पुरुष स्वप्न महिमानश्चरती स्वप्न में महिमा को वही अनुभव करता है जो दक्षिण चक्षु में दिखता है जो उद में दिखा वो ही स्वप्नों में भी अनुभव करता है सब चीज़ को अर्थात तो जो दक्षिण चक्षु में दिखा था वो भी जीव था जो इसका वास्तव अधिष्ठान है ब्रह्म जो उदो में दिखा कहते हैं कि वो भी आप अपने आप को देख रहे हैं ऐसे मान रहे थे कहते हैं वो भी वास्तविक जीव का ही स्वरूप है वो प्रतिबिंब को नहीं लेना है जो अनुभव करता है कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ यहाँ भी स्वप्न में वही महिमा को अनुभव कर रहा है तो स्वप्न देख रहा है सुख इत्यादि भोग कर रहा है वही आत्मा है ऐसा आत्मा इतिहा तदमृतम अभयम ब्रह्म इति वही जो स्वप्न का अनुभव कर रहा है वही ब्रह्म है सह शांत हृदय प्रबरा जगता स्वप्न जो देखता है वो मैं हूँ अभी चला गया वही आत्मा है सह अभी देवताओं के पास नहीं पहुँच कर गया था पहुँचने से पूर्व उसको विचार हुआ ये बात तो ठीक है पूर्व में जो दोष था प्रतिबिंब को आत्मा मान लेने से स्थूल शरीर का विकार नाश के साथ प्रतिबिंब का भी विकार नाश हो जाता था किंतु अभी जो स्वप्न को अनुभव करने वाला है वो स्थूल शरीर का विकार नाश के साथ स्वप्न अनुभव करने वाला का विकार नाश हो जाता है क्या स्थूल शरीर में अभी उसको बीमार है रोग है स्वप्न में किंतु देखता है कि एकदम बलवत् स्वस्थ शरीर है और कुछ क्रीड़ा में वह अभी लगा हुआ है जो स्थूल शरीर वो ग्रस्त होने पर भी स्वप्न में अपने आपको को मानता है मैं तो स्वस्थ हूँ तो पूर्व पर्याय में जो सब दोष देखा था इस पर्याय में वो सब और दोष नहीं रहा इंद्र विचार करता है यद्यपि इदम शरीरम अंधम स्थूल शरीर अंध है किंतु स्वप्न में देखेगा क्या मैं अंध हूँ हो सकता है कभी देखेगा किंतु नहीं कभी देख सकता है और अधिक तो ये होगा जो स्थूल शरीर में अंध होगा और स्वप्न में सर्वदा अपने आप को उत्तम चक्षुष्मान देखेगा क्योंकि तद विषय को उसके अंदर में ये वासना होगी हमारा तो चक्षु ठीक होना चाहिए बढ़िया होना चाहिए उस प्रकार की वासना होगी जो वासना स्थूल जागृत अवस्था में पूर्ति जिनकी नहीं हो पाती है वही वासना स्वप्न में दिखते हैं अधिक इसलिए अगर अंध है स्थूल शरीर स्वप्न में वो नहीं होता है स्थूल शरीर अगर स्राम अवस्था में है अर्थात नासिका चक्षु से अगर प्रवाह हो रहा है तो स्वप्न में वो नहीं होता है एव एस अश् दोषेण न स्थूल शरीर का दोष से यह स्वप्न दृष्टा दूषित नहीं होता है न बधे ना हन्यते ना श्राण श्रामों घनती तो घनती तो एन इति अप्रिय एव भवति व्यता अभी रोद रोदीतीव नहम भोग्यम पशामी त अश्य वधे न हन्यते स्थूल शरीर का बध हो जाने पर भी सु जो स्वप्न दृष्टा है वो उसका बध नहीं होता है स्थूल शरीर का श्राम होने पर भी स्वप्न दृष्टा अपने आप को श्रामवान नहीं मानता है यह तक तो ठीक है अर्थात तो स्थूल शरीर में जो विकार जो नाश जो दोष वो सब स्वप्नदृष्टा में नहीं है यहाँ तक तो ठीक हुआ किंतु इंद्र आगे देखता है कि जो स्वप्न दृष्टा है अभी स्वप्नों में भी उसको कोई आघात करता है कोई मारता है और स्वप्नों में कोई बिछादयती बिच्छादयती अर्थात ताड़यती पीछे से कोई भगा रहा है स्वप्नों में भी ये सब हो सकता है नहीं हो सकता है होता है जो स्थूल शरीर का दोष था वो तो अभी नहीं आया किंतु स्वप्नों में अनुभव करता है हमको तो स्वप्न में भी ये पीड़ा होती है ये सब भय होता है तो जो स्वप्न है वो अगर आत्मा होगा तभी तो अभयम कहाँ हुआ तभी तो शोक कहाँ हुआ और स्वप्न दृष्टा का भी शोक होता है उसको भी भय होता है इसलिए प्रजापति ने जो बात कहे वो हमको अभी ठीक से समझ में नहीं आया और क्या स्वप्न में होता है कहते हैं अप्रिय व्यता युव भगवती स्वप्न में कभी अप्रिय पदार्थों का ज्ञान होते हैं होते हैं और रोदिति युव स्वप्न में भी कभी कोई रोता होगा रो देती इसलिए इंद्र सोचता है कि अत्र अहम भोग्यम न पश्यामि ये जो स्वप्न का दृष्टा जो है इसका ज्ञान अगर होता है मैं स्वप्न दृष्टा हूँ इस प्रकार की भी अगर ज्ञान होता है तो भी मैं ये विशोक विमृत्यु यह अपहत पापमा ये सब तो नहीं हो पाया जैसी स्थिति थी ऐसे ही फिर रहा अत्र अहम भोग्यम न पश्यामी हमको तो इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है अर्थात ये शोक यह भय इससे तो विमुक्त नहीं हो पाया स्वप्न दृष्टा आत्मा ये भी शोक और भय का अधीन है तो अभी इंद्र देवताओं के पास जाएगा ना प्रत्यावर्तन करेगा फिर गुरु के पास पुनः प्रत्यावर्तन करता है स समित पुनरेयाय तंग प्रजापतिवाच होवाच हृदय प्रबराजी किमीछन पुनरागमती सोवाच तद भगव शरीरम अंधम बवती आनंध स्राम अश्राम एष अस दोषेण दुष्यति जो इंद्र ने विचार किया था अभी प्रजापति को बता देता है समित पाणी अर्थात पुनः गुरुकुल वास करने के लिए मन में प्रस्तुति रख कर के इंद्र आ रहा है क्योंकि हमको तो ज्ञान नहीं हो पाया अब तक इसलिए गुरु पुनः कहेंगे कि आप और रहो पुनरया तंग प्रजापतिर् उवाच इंद्र को प्रजापति ने कहे हे मघवन अब तो शांत हृदय शांत हृदय था बुद्धि। आप तो बुद्धि तो हो करके चले गए थे फिर क्या इच्छा करके पुनः प्रत्यावर्तन किए इंद्र कहते हैं जो विचार किए थे तद यद्यपि यह तो ठीक है कि शरीर अंध हो जाने से स्वप्नदृष्टा अंध नहीं हो जाता है स्थूल और शरीर श्राम अवस्था को प्राप्त करने पर भी स्वप्नदृष्टा श्राम अवस्था को प्राप्त नहीं करता है एश अोषेण न दूष्यपनद्रष्टा क्यों दोषेण न दूष्य कस दोषेण स्थूलशरीर स्थूल शरीर का दोष से दूषित नहीं हो जाता है न बधे ना हनते ना श्राण श्रामों विच्छादयति इव अयवेत्तावती अभी रोदीतीव नहम अोग्यम पशामी की एवमेंस एतम् तु एवते भूय अन्व्याख्यामी वसापरा द्वांशा सह अपराणे द्वांशा उवाच तस्म उच अधन न हनते अधेन स न हनते क्यों बधेन स्थूलशरीर से बधे स न हनते सह सा साक्षी जो कि स्वप्न का दृष्ट है यहाँ स्वप्नद्रष्टा अर्थात मन उपाधिक साक्षी जीव न अश्रामेण श्रामो स्थूल शरीर में श्राम हुआ नासिका चक्षु प्रवाह अवस्था में है तो भी स्वप्नद्रष्टा स्थिति को प्राप्त नहीं करता है किंतु घनती तु एव एनम स्वप्ने में किंतु इसको कोई मारता है स्वप्न दृष्टा कभी अनुभव करता है हमको कोई मारता है विच्छादयति ताड़यति अर्थात भगाता है अप्रिय व्यता इव भवति अप्रिय व्यत्ता अर्थात अप्रिय वस्तु को जानता हूँ देखता हूँ इस प्रकार स्वप्न में लगता है रोदित इव जैसे अर्थात रोदन करता है तो जैसे स्वप्न में लगता है ना हम भोग्यम पशा कभी कभी तो रोदन करते करते वास्तविक तो रोदन करके उठ भी जाता है और देखता है कि रोता है तो इतना अर्थात जागृत अवस्था में मन बहुत पीड़ित तो हो जाता है तो किंतु जागृत अवस्था में वो सब रोना धोना इतना नहीं कर पाया कहते हैं स्वप्नों में वो करेगा और स्वप्न में जब बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाता है तो फिर स्वप्नों में भी रोने लगेगा उठ करके भी देखेगा रो रहा है इसलिए इंद्र कह रहा है कि अत्र हम भोग्यम न पश्यामी ये स्वप्न का जो दृष्टा है इसको आत्मत्व न जान करके हमको कोई लाभ नहीं होता है अभी प्रजापति कहते हैं हे मघवन एवं एव ऐसा यह आप जो बात कहे ठीक ही कहे एतम एव तू ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि एतम जो हम आपको पिछले दो स्तरों से कह दिया अक्षिणी पुरुषों दृश्य थे उदसराव्य दृश्य थे और स्वप्न वही अमानस ये सब वही एक ही है इसी को मैं आपको और बता दूंगा। कुछ नया चीज मैं नहीं कहूंगा, किंतु बस अपराणी द्वात्रिंक शतंग वर्षाणी जब और बत्तीस वर्ष रहेंगे कहते हैं कि तब चित्त शुद्ध हो जाएगा चित्त शुद्ध हो जाएगा अर्थात हमारे चित्त की जो बाकी जो इच्छा है वो सब धीरे धीरे नाश होगा चित्त जब आसना मुक्त होगा कहते हैं स्थिर रहेगा विचार करेगा फिर स अपरा स ह अप अपराणी द्वा त्रिशतम वर्षाणी हुआ स इंद्र ने स्वीकार कर लिए जैसे गुरु आज्ञा दिए कहते हैं और बत्तीस वर्ष रहे आगे तस्मय ह हुआ उनको कहे इंद्र को आगे कह रहे हैं प्रजापति त यद सुप्ता समस्त संप्रसन्न स्वप्न नीजा एस आत्माच एकदमृत अभय ब्रह्मेती सह शांतृदय प्रब्राज सह अप्य देवायं ददर्श ना खलु अयम संत्म जानमी अयमस्मी नए इमा भूता विनाशम है अपीव भोग्यम पशामी प्रजापति ने कहे तदप्ता यमस्थाया जिस अवस्था में यह सो जाता है यह कौन कहते हैं जो अक्षिणी पुरुष था जो स्वप्नदृष्टा था जो सो गया सो गया तो क्या अवस्था वो कहते हैं समस्त समस्त था तो इंद्रिय सब व्यापार ऊपर में होकर के सब लीन हो गए जब इंद्रिय सब व्यापार ऊपरत हो गए सुसुप्त अवस्था में इंद्रिय इंद्रियत तो व्यापार से ऊपरत हो जाएंगे किंतु मन वो कार्य करेगा नहीं करेगा वो भी ऊपरत हो गया इसलिए सम जब मन ऊपरत हो जाता है तब समप्रसन्न जागृत अवस्था में भी कभी कभी प्रसन्न होता है, है किंतु कि तो समप्रसन्न नहीं होता है सुसुप्ति अवस्था में सम प्रसन्न होता है कोई विषय कालुष्य नहीं रहता है विषय कलंक सुसुप्ति में नहीं रहता है इसलिए सम प्रसन्न कहा गया स्वप्न न भिजानाती सुसुप्ति अवस्था में स्वप्न नहीं होता है क्योंकि स्वप्नों का जो मुख्य विषय समर्पण करने वाला मन वही लीन हो जाता है और स्वप्न तभी देखेगा जब मन उपाधि बनेगा साक्षी का वही उपाधि बनने का काम भी मन का है और विषय अर्पण करने का काम ही मन का है मन तब दो कोटि में रहता है स्वप्न अवस्था में मन विषय कोटि में भी रहेगा विषय अर्पण करके अविद्यावृत्ति है जो स्वप्न है अविद्यावृत्ति है अंतकरण वृत्ति नहीं है वो अविद्यावृत्ति में मन किंतु विषय समर्पण करेगा इसलिए विषय कोटि में जाएगा और साक्षी का उपाधि बन करके दृष्टा कोटि में भी आएगा ये मन विषय कोटि में भी जाएगा और दृष्टा कोटि में विषय कोटि में भी आएगा इसलिए मन इतना महान है कहा जाता है अभी स्वप्न भी नहीं देखता है वो ही आत्मा है प्रजापति कहते हैं जो उस अवस्था में रहता है प्रसन्न होकर के सम्यक प्रसन्न होकर के इंद्रिय व्यापार रहित हो जाता है वही आत्मा है वो स्वप्न भी नहीं देखता है ए तद अमृतम ए तद अभयम ब्रह्म ये सह शांत हृदय है प्रबब्राज ये अमृत है क्यों कहें कि सुषुप्त अवस्था में दुख होता है नहीं होता है और ऐतदयम सुसुप्त अवस्था में भय होता है नहीं होता है तो इंद्र को लगा कि अभी ये तो ठीक हो गया अमृत ये है अभय येहे एक तद्रह्म ठीक है सह शांत हृदय प्रबब्राज उत कृताबुद्धि हो गया अच्छा ये सुसुद्धि अवस्था में जो मैं हूँ वही वास्तव आत्मा है किंतु देवताओं के पास पहुँचने से पूर्व उसको विचार हुआ अह न अह अह अर्थात एव खु अयम एवं संप्रति आत्मा जानती किंतु वह सुसुप्ती अवस्था में वो तो अपने आप को नहीं जान रहा है जागृत अवस्था में हम सबको पता चलता है अहम अस्मि मैं हूँ पता चलता है स्वप्न में भी जानता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ ना उठकर के कहता है कोई दूसरा स्वप्न देखा कहता है मैं ही देखा तो जागृत अवस्था में अनुभव होता है कि मैं हूँ स्वप्न अवस्था में अनुभव होता है मैं हूँ होता है नहीं होता है होता है तो यह दोनों अवस्था में जैसे अनुभव होता है कि अहम अश्मी किंतु सुसुप्त अवस्था में तात्कालिक अनुभव लगता है कि मैं हूँ नहीं होता है तो उठकर के कहता है कि मैं था वो विचार अलग है अर्थात उसका संस्कार होता है किंतु जागरण स्वप्न में जैसे साक्षात अनुभव होता है मैं हूँ इसी प्रकार की न खलु न एव खलु अयम एवं संप्रति आत्मान जाना एवं एवं अर्थात यथा जागृति स्वप्न वा आत्मा जाना जैसे जागृत स्वप्न अवस्था में जानता है कि मैं ये सब पदार्थ जानता हूँ देखता हूँ करता हूँ किंतु सुषुप्ति अवस्था में इसी प्रकार की न नजनाती और विषय को भी कुछ पदार्थों को भी नहीं जानता है न एवानी भूतानी बाकी किसी को भी नहीं जानता है ना अपने आप को जानता है ना दूसरों को जानता है ये तो मृत पुरुषों जैसा हो गया जो मृत हो गया मर गया वो अपने को जानेगा ना दूसरों को जानेगा किसी को नहीं जानता इसी प्रकार की सुसुप्त अवस्था में भी तो ऐसे ही हो गया अपने को भी जाना नहीं दूसरों को भी जाना नहीं इसलिए विनाशम एव अपी तो होती विनाशम एव अर्थात विनाशम इव नाश हो गया जैसे ये नाश हो गया क्यों कहते हैं कि अगर ज्ञान हो तो भी ज्ञाता का स्थिति पता चलता है अगर ज्ञान ही नहीं हो रहा है फिर कैसे कहेंगे कि ये ज्ञाता है जब कुछ सुसुप्ति में ज्ञान ही नहीं हो रहा है ये तो मर ही गया जैसा अर्थात मृत जैसा हो गया इंद्र सोचता है कि अहम अत्र भोग्यम न पश्या ये सुसुप्त अवस्था में जो रहता है उसको जान करके भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ क्यों कहते हैं वही तो स्वयं नहीं रहा वही मर गया जैसा मर गया जैसा अर्थात तो उसको कोई ज्ञान नहीं हो रहा है ज्ञान हो रहा है तो ज्ञाता है ज्ञान नहीं हो रहा है तो ज्ञाता नहीं है इसलिए इंद्र ने निश्चय किया इस सुसुप्त अवस्था में जो मैं हूँ वो भी वास्तव आत्मा नहीं होगा क्योंकि यह तो मरा हुआ जैसे हो गया अभी पुनः हुआ गुरु के पास आएगा कल आज तो यह ज्ञान यज्ञ का अंतिम दिवस है कल प्रातःकाल साढ़े छः बजे अच्छा यह yes, संस्कार